अयोध्या कांड, सर्ग, श्री महादेव श्रीमहादेववाच तथो दशरथो राजा राम्युदय कारणात् आदिश्यवंत प्रकृति स्थानंदो गृह श्री महादेव जी बोले तदनंतर महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए प्रजावर्ग और मंत्रियों को मांगलिक कार्यों के लिए आज्ञा देकर आनंदपूर्वक अपने रनिवास में प्रवेश किया त्रा दृष्टवा प्रिया राजा किमें तदतिविहल या पुरा मंदिर तस् प्रविष्टे मई शोभना वहाँ अपनी प्रिया कईकई को न देखकर वे अत्यंत विफल होकर मन ही मन कहने लगे क्या कारण है जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हस्ती हुई मेरे सामने आती थी वह सुमकी आज दिखाई ही नहीं दे रही है हसंती मा पायाति सा किम नैवाद्य दृश्यते इत्यात्मन्य संचित मन सातिविदूयता अपने चित्त में अत्यंत दुख मानकर इसी प्रकार सोचते सोचते प्रपक्ष दास निकरम कतो वह स्वामिनी शुभा नायातिमा यथा पूर्व मत प्रिया प्रिय उन्होंने दासियों से पूछा आज तुम्हारी शुभ लक्षणा स्वामिनी कहाँ है वह प्रियदर्शना प्रिया आज पूर्वत मेरे सामने क्यों नहीं आती प्रविष्टा नैव ऊचू क्रोधभवनम प्रा नमहे कारण त्रद्वाश्चे दासियों ने कहा देव कारण तो मालूम नहीं किंतु आज वे कोपभ भवन में गई हुई हैं आप स्वयं ही वहां जाकर सब हाल जान लीजिए इतक्त भय संत्रस्तो राजा तस्या तमीपग उपविश्यास नैर्देहम पाणिना ब्रवीद दासियों के इस प्रकार कहने पर राजा भयभीत होकर उसके पास गए और वहाँ बैठकर उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोले किम से वसुधा पृष्ठे पर्यका माम तम खेद यते भी यतो माम नाव भाष से ऐ भीरु आज पलंग आदि को छोड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो तो हमसे कुछ बोलती नहीं हो इससे हमें बड़ा खेद हो रहा है अलंकार पर भूमौ मलिन किम ब्रूहि सकल विधास्तव समस्त आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो मैं सब पूर्ण करूँगा कौवा तवाहित करता नारीवा पुरुषोपिवा समेदंड वध्यस्य न संशय तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है वह स्त्री हो अथवा पुरुष अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा यही नहीं उसका वध भी किया जा सकता है ब्रूहि देवी यथा प्रीते तदवश्यम मग्रता सरीदानी साधय दुर्लभम अपेक्षणा हे देवी जिस प्रकार तुम तुम्ही तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं इसी समय एक क्षण में ही पूरा कर दूंगा जाना तम मम श्वात प्रिय मवसे खेदयते वृथा तो परिश्रम तुम मेरे हृदय को जानती ही हो मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ फिर भी तुम मुझे खिन्न करती हो तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है ब्रूहिकुआ दरिद्रम ते प्रियंकर धनिम क्षणमात्रेण निर्धन च तवाहित बताओ तुम्हारा प्रिय करने वाले किस कंगाल को मैं धन कर दूं अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपति को एक क्षण में ही कंगाल बना दूं